सहनावतो सहन भुन सह वीर कर्ावै तेजस्वीनस्त विषा वै ओम शांति शांति शांति शाति शाति शंकर शंकरचार्य केशव पातरायण सूत्र भाष्य पुनः पुनः भगवरो गुररात्मे मूर्ति मूर्तिद विभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम शांति शांति शाति कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय का विचार हम लोग कर रहे हैं वल्ली में जी नचिकेता की प्रशंसा कर रहे हैं। नचिकेता की प्रशंसा कर करते हुए नचिकेता को कहा कि तुम श्रेय प्रेम में से प्रे को चाहने वाले हो तो श्रेय को चाहने वाले हो प्रेय को चाहने वाले नहीं हो तो जो श्रेयो अर्थी हैं उसे प्राप्त होता है परम पुरुषार्थ और परम पुरुषार्थ से वंचिती ही रहता है प्रेर्थी तो जो प्रेर्थी होता है उसकी क्या स्थिति होती हैं उसका वर्णन करते हुए उस बताया कि प्रेर्थी में अविद्याम अंतरे वर्तमान इस पंचम तथा षष्ठ मंत्र में प्रेअर्थी के कुछ व्याख्याताओं के दृष्टि में अलग अलग दो भेद हुए कुछ प्रेवर्थी हैं शास्त्र संमत तो, अधिक पारलौकिक भोगों को चाहने वाले वे शास्त्र प्रतिपादित तो, जो प्रेय शब्दित तो, कर्म उपासना है उ, उन्हें अपनाते हैं और कुछ हैं संसार के अधिकारी जो कर्मकांड के द्वारा निषेधतया प्रतिपादित विकर्म है विपरीत कर्म है निषिद्ध कर्म है, है। उसी को अपनाते हैं नास्तिकवात और वे परलोक प्राप्ति के साधन जो कर्म उपासना है शास्त्रीय उसे शास्त्र से जान भी नहीं पाते और नहीं परलोक को प्राप्त करते क्योंकि वे मूढ़ हैं वित्त है और परलोक प्राप्ति के साधन के प्रति प्रमादी हैं अविवेकीय हैं उन्हें तो यमराज जी ने बताया कि वे बार बार मेरे ही अधीन हो जाते हैं का अर्थ है पुनरअपि जनमम पुनरअपि मरणम ये जो तृतीय मार्ग है उसे प्राप्त करते हैं मतलब तो संसार की तीन गति का वर्णन एक प्रकार से हो गया जो श्रेय को नहीं अपनाता उसे संसार अंतपाती तीन मार्गों में से किसी न किसी मार्ग में जाना होता है अब ये जो श्रेय अर्थी हैं वे बहुत नहीं होते हैं कोई कोई होते हैं क्योंकि विवेकी मनुष्यों की कमी है उन विवेकी मनुष्यों में श्रेयर्थी जो हैं उन सबको उनका जिज्ञास आत्मतत्व का श्रवण भी सहसा नहीं मिलता आत्मज्ञान की दुर्लभता का हेतु आत्मज्ञान के साधनों की दुर्लभता ये भी बताया जा रहा है सात्वे मंत्र में तो सात्वे मंत्र का अवतरण है एक नंबर टिप्पणी में उसे देखिए नास्तिवादम तिरस्कृत अस्तिवादम स्थापीष्यन यदि अस्ति अतिरिक्त कुतह तरही तत्र लोकानाम न प्रमिति अस्तवीति आशंक्य तत्धनश्रवण श्रवण तो टिप्पणीकार कहते हैं नचिकेताने अतिरिक्त आत्म विषय को संशय के हेतु बताए थे लोक में नास्तित्ववाद अस्तित्ववाद इन दो को इसके कारण संशय होता अतिरिक्त आत्मा नहीं है या है ऐसा तो उसमें से संशय के हेतुभूत का निराकरण करते हुए अस्तिवाद को स्थापित करते हैं इस दृष्टि से कहते हैं नास्तिवाद तिरस्कृत अस्तिवाद स्थापय यदि अस्ति अतिरिक्त कर् त्र लोका न प्रमि इस विषय में कहते हैं यदि अतिरिक्त आत्मा है तो आत्मजिज्ञास को अतिरिक्त आत्मविषयक प्रमिति प्रमा कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त निर्विकार चेतन मैं हूँ ऐसी प्रमा अनुभूति आत्मजिज्ञासुओं को क्यों नहीं होती यदि कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त आत्मा है तो इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए श्रवणायापी बहुवीर यौनलभ्य इत्यादि मंत्र हैं इसलिए कहते हैं तत्साधन श्रवणाधि दौर्लभ्या तो ये हेतु बताया जा रहा है तत्साधन में तत्शब्द का अर्थ है अतिरिक्त आत्मा की प्रमिति प्रमिति यानी प्रमा अनुभूति निरूपाधिक आत्मस्वरूप की अनुभूति के जो साधन हैं वे कौन हैं तो श्रवण आदि वे दुर्लभ है इसी के कारण निरूपाधिक आत्मस्वरूप की प्रमीति आत्मजिज्ञासुओं को सहसा नहीं होती साधन दौरलभ्य के कारण इसे कहा जा रहा है श्रवणायापी बहुर यौन इत्यादि से तो मूल मंत्र का उच्चारण कर लें श्रवणायापी बहुर यौन तोपी यन्न विद्युहु आश्चर्यो आश्चर्यो वक्ता श्रृणवि बहवो यद्यु आता तो्रवनाया बहु न तो अनेक जिज्ञासुओं को यह यानी जो नचिकेता ने ये जिसके विषय में प्रश्न किया है आ, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि मंत्र से नचिकेता ने जिस आत्मा के विषय में प्रश्न किया वह आत्मा आने को जिज्ञासुओं को सुनने को भी नहीं मिलता यानी आत्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का श्रवण भी दुर्लभ है तो जब तक श, शब्द प्रमाण का विषय भूत आत्मा वेदों का ज्ञान का अनुरूप जो शब्द प्रमाण जिससे आत्मा का ज्ञान होना है प्रमिति होनी है वह ज्ञान कांड उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर ठीक से सुनने को न मिले तब तक श्रुत प्रमाण से श्रुत तत्वशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा होती है ना तो श्रोत का अर्थ है विचारित तो विचारित वेदांत वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसी अधिकारी विशेष को आत्मविशयनी प्रमा का उत्पादक बनता है तो बहुत आत्मजिज्ञासु को वेदांत विचार करने को भी नहीं मिलता श्रवण यापि बहुवीर्यन लभ्य तो ये आत्मविचार की दुर्लभता एक हेतु बताया गया कार्यक्रम संघात अतिरिक्त आत्मवस्तु के होने पर भी आत्मवस्तु विषयक अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में साक्षात्कार के उदय में कारण न उदय न होने में कारण बताया ये विचार की दुर्लभता और ये बताया जा रहा है कि सुनने वाले में से बहुत से आत्मविचार में लगे हुए बहुत से विचारकों में कोई कोई विचारक होता है वह आत्मतत्व अनुभूति प्राप्त कर पाता है यतता सिद्धांच व्यक्ति तत्व के अनुसार तो कोई कोई श्रवणादि में प्रयत्नशील साधकों में से साधक विशेष उसे जान लेता है बाकी नहीं जान पाता है। इसे कह रहे हैं कि श्रृणव बहु यन्न विद्यु तो जिस आत्मा के विषय में तुमने प्रश्न किया है उस आत्मा को बहुत से विचार आत्मविचारक नहीं जान पाते क्योंकि केवल आत्मविचार एक साधन तो हैं लेकिन उसके सहयोगी चित्तशुद्ध आदि साधन है और वे चित्त शुद्ध आदि रूप साधन यदि नहीं है सहयोगी तो आत्म विचार करने वालों में भी बहुत से आत्मविचारक नहीं अतिरिक्त आत्म विषयनी प्रमा प्राप्त कर पाते ये कहा कि बहु यन्न यद्यु श्रवणायापी बहुवीर यौनलभ्य इसमें एक हेतु तो ये है कि स्वयं की योग्यता उतनी नहीं है और एक हेतु बताया जा रहा है श्रवणायापी बहुवीर यौनलभ्य में कि आश्चर्य वक्ता तो आत्मवस्तु का प्रवक्ता भी दुर्लभ है तो आश्चर्य वक्ता यानी अस् आत्मन प्रवक्ता आत्म प्रतिपादक वेदांत ग्रंथ का जिज्ञासु को अनुभव हो सके आत्मवस्तु का ऐसा प्रवचन करता दुर्लभ है उसके कारण विचार नहीं मिल पाता और तोपी श्रृणवंतोपी यन्न विद्यु ये जो द्वितीय पाद हैं इसके इसमें भी हेतु द्वितीय पादार्थ में बताया जा रहा है कुशलो से लब्धा इससे विचारकों में भी जो मेधावी हैं भी निपुण है जिसकी बुद्धि निपुण है वही आत्मा की अनुभूति कर पाता है जो शब्दातीत है शब्द के प्रवृत्ति निमित्तों से रहित तो आत्मवस्तु को शब्द से ही आचार्य उपलक्षित कराते हैं और उपलक्षित कर पाता है कोई कोई जो आ, नचिकेता जैसा कुशल बुद्धि वाला है उस दृष्टि से कहते हैं कि कुशलोश लब्धा अस्याने प्रकृत आत्मनः आत्मन प्रेते यम विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि से जिस आत्मा के विषय में तुमने पूछा है उस वस्तु का लब्धा अनुभवीता अनुभव करने वाला प्रमा को प्राप्त करने वाला आश्चर्य होता है आश्चर्य वक्ता कुशलोशल कोई कोई कुशल ही होता है धी निपुन होता है और निपुण बुद्धि वाले कोई कोई होते हैं वह उसकी अनुभूति प्राप्त करके तनिष्ठ हो जाता है। लब्धा कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ को आत्मनिष्ठ को आत्मनिष्ठ होना कोई कुशल ही आत्मनिष्ठ होता है इसमें हेतु बताया जा रहा है कि आश्चर्य ज्ञाता कुशलाुशिष्ट क्योंकि आत्मनिष्ठा का अर्थ है निरंतर आत्म स्वरूप में मैं के रूप में स्थित होना यानी ब्रह्मनिष्ठ होना तो ब्रह्म स्थिति दुर्लभ है क्यों तो कहते हैं आश्चर्य ज्ञाता इस आत्म वस्तु का जो ज्ञाता है अनुभवीता बिना अनुभव के अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान कराने वाली अविद्यावृत्त नहीं होती समूल अध्यास का प्रहण नहीं होता बिना अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार के तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार को प्राप्त करने वाला कोई कोई आश्चर्य के तरह होता है आ, मतलब दुर्लभ होता है आत्मग्या। और आत्मज्ञा होगा तो उसका समूल अध्यास निवृत्त होगा अनात्मा में से आत्माभिमान समूल बाधित होगा तब उसकी अहम वृत्ति बाधित कार्यक्रम संघात को आलमन न करके आलमन करेगी जो अधिष्ठान भूत चेतन है उसे और स्वभावतः वहीं पर रहेगी तो ये है आत्मलब्धा होना जो कुशलो से लब्धा कहा ये आत्मलब्धित्व में हेतु है आत्मज्ञात आत्म, आत्मा का ज्ञान होगा आत्मविशेणी प्रमा होगी तो अनात्मा में आत्माभिमान रूप जो अध्यास है वह बाधित होगा निवृत्त होगा और उसके निवृत्त होने पर ही आत्मोपलब्धा होता है ब्रह्मनिष्ठ होता है इसलिए आत्म आत्मज्ञात आश्चर्यवत दुर्लभ होने से आत्मोपलब्ध लब्धित्व दुर्लभ है नहीं लब्धा और ज्ञाता में अंतर है ब्रह्मनिष्ठ है आत्मलब्धा और आत्म ज्ञाता है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ है वह आत्मज्ञाता है और साक्षात्कार एक चित्त की वृत्ति है साभाष जो वृत्ति युद्ध बोध जिसे प्रमा का नृत्ति युद्ध बोध वो है एक प्रकार से साभाष चित्त वृत्ति और उससे आभाना पादक और निवृत्त होगा मनोनाश होगा ये तीन बातें एक साथ होती है ना? अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कारोदय अविद्याश मनोनाश और ये तीनों के संपन्न होने पर ये वृत्ति फिर स्वयं भी चली जाती है तो आत्म फिर आत्म ज्ञाता नहीं कहलाता आत्मलब्धा है वो वो तो है वो तो ये जो ज्ञाता है वही लब्धा बनेगा आत्मज्ञान का फल है आत्मलाभ वो तो आत्मज्ञानी को ही मिलेगा जिसको आत्मज्ञान होगा उसी को आत्मलाभ होगा आत्मलाभ का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ होना तो जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है वही ब्रह्मनिष्ठ होगा हाँ हाँ वो, आत, वो आत्म वो आत्मलब्धा कहलाएगा हाँ तो आश्चर्य ज्ञाता उस ज्ञा ज्ञाता का और एक विशेषण है कुशलानुसिष्ट यानी कुशले न आचार्य अनुशिष्ट कुशलानुशिष्ट अनुशिष्ट यानी उपदिष्ट तो कुशल जो आचार्य है ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य है, उस ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो श्रोता हैं वह अहम् ब्रह्मास्मि ऐसी अनुभूति प्राप्त करले, वह आश्चर्य है तो मतलब दुर्लभ है आचार्य बता दे तत्वमसी और तत्वमसी वाक्य से उसे कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त वाक्यार्थ की अनुभूति हो जाए ब्रह्मत्म एकत्वरूप जो वाक्यार्थ है इसकी अनुभूति हो जाए, अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप में ऐसा जो ज्ञाता है वह आश्चर्य है हाँ तो ये जैसे ही ज्ञाता होगा तो अविद्या की निवृत्ति होगी यानी समूल अध्यास बाधित होगा मनोनाश होगा तो फिर निर्विशेष ब्रह्म में उसकी स्थिति होगी वो है लब्धा होना ए सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणी लिखते हैं ना कि लाभः है स्वायत्तीकरणम तन निष्ठत्व इति यावत लाभ क्या है तो कहते स्वायत्तीकरणम तो लाभ हुआ का अर्थ है हमने अपने अधीन कर लिया तो आत्मलाभ हुआ का अर्थ है आत्मा को अपने अधीन कर लिया अब अधीन करने में भी थोड़ा भेद प्रतीत होता है इसलिए आगे उसका अर्थ करते हैं टिप्पणी कर कि तन निष्ठत्वम स्वायत्तीकरण का यहां स्वरूप होगा आत्मा के स्वायत्तीकरण का स्वरूप होगा कि तनिष्ठ हो जाना तन निष्ठत्वम का अर्थ है कि आत्मा में ही स्थिति अध्यास काल में अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्म रूप से स्थिति होती है अज्ञानी की या तो अन्नमय कोष को मैं के रूप में ग्रहण करता है उसकी अहम वृत्ति आलमन करती है या तो प्राणमय को पांच कोषों में से ही किसी न किसी कोष को अहम वृत्ति आलंबन कर रही है जिसकी उसे कहा जाता है कि वह अनात्मनिष्ठ है जिस कोष को आलमन कर रही है अहम वृत्ति उसी कोष निष्ठ है और स्वभावतः इन पांचों कोषों को आलमन न करके जो समष्टि, वेष्टि उपाधि से विनिर्मुक्त हैं उसको मैं के रूप में आलम मन करे, तो माना जाता है वह आत्मनिष्ठ है नचिकेता के द्वारा पृष्ठ जो आत्मवस्तु है तनिष्ठ है ये है तन्निष्ठत्व आत्मलाभ शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मनिष्ठत्व आगे हैं सात नंबर टिप्पणी में ही और साक्षात अनुभव मात्र तू ज्ञानम तो ज्ञान क्या है आत्मलाभ तो हुआ आत्मनिष्ठा और ज्ञान है साक्षात अनुभव मात्रम ये अनुभव हैं सासुवृत्ति प्रमा तो अहम् ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी इत्याक साक्षात्कारात्मक अनुभव केवल ये अनुभव ये प्रमा हैं ये हैं ज्ञानशब्द का ये ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार ये ज्ञान है इससे अविद्या तथा तो मनोनाश होगा अविद्या का नाश होगा मनोनाश होगा और ये वृत्ति भी चली जाएगी उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी और फिर जो स्थिति बनती है वो है आत्मलाभ ज्ञान का फल तन्निष्ठ हो जाता है और ये ज्ञान है उस स्वरूप से च्यूत करने वाली अविद्या को बाधित करने वाला साक्षात्कार वो ज्ञान है और ज्ञान से अविद्या के बाधित होने पर जो स्थिति बनती है वो आत्मलाभ है वो आत्मलाभ है ये दोनों में अंतर किया कि लाभ इति तनिष्ठत्वत और साक्षात अनुभव मतं तो इति एताव अंतरम आदा अनंतर उत्ते हेतम आहो आश्चर्य आश्चर्यता ये हेतु आश्चर्य ज्ञाता कुशलाशिष्ट अब भाष्य है भाष्य को देखिए यतु श्रेयोर्थी स सहस्रेशु कसीद आत्मविदी तो जो श्रेयोर्थी है वह अनेकों मनुष्यों में से कोई कोई होता है विद्यार्थी श्रेयर्थी हुआ विद्याभी कोई कोई होता है और जो विद्याभिपु हैं उन कई विद्याभिप्सुओं में से कोई कोई हो जाता है आत्मज्ञ और जो आत्मज्ञ होता है वह फिर आत्मनिष्ठ हो जाता है इस अभिप्राय से कहते हैं कि यस्तु श्रेयोथी स सह कस्य कसीदेव आत्मविद भवती तो अनेकों में से कोई एकाधि शत्रोर्थी आत्मज्ञ हो जाता है वो कौन तो यमराज जी नचिकेता को कह रहे हैं कि तद विध तुम्हारे जैसा कोई होगा वह विद्यार्थियों में आत्मज्ञ हो जाता है ऐसा क्यों का मतलब आत्मज्ञान दुर्लभ है ऐसा क्यों दुर्लभ है आत्मज्ञान तो कहते हैं इसलिए कि यस्मात श्रवण यापी यानी श्रवणार्थम स्रोतुम अपि यो न लभ्य आत्मा बहु अनेक तो अनेको आत्मजिज्ञासों में से किसी किसी आत्मजिज्ञासु को ही आत्मज्ञान अनुकूल आत्मविचार करने को मिलता है नहीं तो सहसा आत्मज्ञान आत्मज्ञानुकूल आत्मविचार नहीं मिल पाता अनेकों साधकों को आत्मजिज्ञास को ये आत्मज्ञान का जो आत्मविचार आत्मविचारात्मक एक साधन है उसकी दुर्लभता होने के कारण आत्मज्ञान की दुर्लभता ये बता और ऐसे विचार करने वाले साधकों में कोई कोई साधक ही प्राप्त कर पाते हैं आत्मसाक्षात्कार को नहीं तो बहुतों को आत्मसाक्षात्कार नहीं होता आत्मविचार में लगने पर भी उसका कारण अपने चित्त की अशुद्धि साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष का चित्त में रहना इसे कह रहे हैं कि श्रृण्वंत्रोपि बहवो अनेक अन्य यम आत्म विदंती अभागिनो न असंस्कृता तो आत्मविचार करने वाले अनेकों आत्म विचारकों में से कोई कोई आत्म विचारक ही जान पाता है बहुत से आत्म विचारक नहीं जानते आत्मा को वे अभागी हैं अभागी हैं का मतलब तो अभागी का ही अर्थ करते असंस्कृत आत्मा टिप्पणी में एक कोश की पंक्ति बताई हुई है अ भागो रूप अर्ध के इति देशयोह है हैम नाम का कोश है उस कोश में ये भाग शब्द का अर्थ बताया है भागो रूप अर्थ के भाग्य एक देशयो तो ये कहते हैं यानी भाग आधे अंश को कहते हैं तो आत्मविचार करने का भाग्य तो है लेकिन आत्मविचार का जो फल है आत्मज्ञान उसे प्राप्त करने का भाग्य जिनके पास नहीं है अधिकार आधा अधिकार है।, है हाँ सुनने का है सुनने का जो फल है उसे प्राप्त करने के लिए जितना जितनी योग्यता चाहिए वो योग्यता नहीं है आधी योग्यता है हाँ हाँ हाँ हाँ तो हाँ, तो अभागी है का अर्थ है जिनको श्रवण करने के लिए भी नहीं मिलता वे पूर्ण अभागी हैं और अभागी हैं जिनको श्रवण यानी विचार आत्म विचार करने का तो लाभ मिल रहा है किंतु साक्षात्कार की योग्यता नहीं है ऐसे अभागी और उसी का पर्यावाचक बताया स्पष्टीकरण करते हुए असंस्कृत आत्मा न ऐसा क्यों हो रहा है आत्मविचार करने पर भी आत्मविचार का जो फल है आत्म साक्षात्कार वह क्यों नहीं मिल पा रहा है तो कहते हैं असंस्कृत आत्मा है अभागी है का अर्थ है तो आत्मा शब्द का अर्थ है अंतकरण तो संस्कृत नहीं है का मतलब पूरा संस्कार नहीं हुआ है अभी कुछ अशुद्धि है कुछ शुद्धि हुई है इसलिए आत्मविचार में लगे हैं और कुछ अशुद्धि है उसके कारण आत्मविचार का फल नहीं प्राप्त कर पा रहे उससे वंचित रह रहे हैं ओहो है नाम का दोष नहीं कह रहा हूँ कोश जैसे अमर कोश होता है डिक्शनरी कौन है वो तो नहीं कहा जा सकता एक है नाम का कोश है वो जैन है कि कौन है ये हमको पूरा मालूम नहीं है लेकिन हेम नाम का एक कोष है उस कोश का ये वाक्य है जैसे अमर कोश है विश्वकोश है ऐसे कई एक कोष है उसमें हेम एक कोश है तो श्रृणवंत तो बहवो अने के अन्य यम न विद्यु ये न विद्ति अभागिनो न असंस्कृता नहीं जान पाते किंच अस्य वक्तापि अक्ता आश्चर्य अवश्रवण बहु ये जो प्रथम पदार्थ इसके अर, अर्थ इसमें प्रथम पदार्थ में हेतु बताने वाला ये वाक्य है आश्चर्य इस दृष्टि से कहते हैं कि किंच अस् वक्ता वद अद्भुतवद आश्चर्य कहा जाता है कभी कभी घटित होने वाली घटना को रोज़े ही रोज जो घटना घटित हो रही है उसे आश्चर्य नहीं कहते विरल को कहा जाता है आश्चर्य जैसे त्रेता में हनुमान जी ने समुद्र को लांगा एक छलांग लगाई इस पार से और पहुँच गए उस पार उसके बाद में संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने समुद्र को लांगा हो तो ये आश्चर्य हुआ त्रेता से लेकर के अभी तक ये घटना नहीं घटी दुर्लभ कभी कभी देखने में आने वाली घटना द्वापर में भगवान कृष्ण ने पहाड़ को उठाया उसके बाद और किसी ने तो नहीं उठाया तो ये आश्चर्य है ऐसे चीज़ों को कहा जाता है आश्चर्य यानी दुर्लभ घटना है हाँ ऐसे आश्चर्य वक्ता का मतलब दुर्लभ है आश्चर्य शब्द यहाँ दुर्लभ अर्थ में है विरला इस अर्थ में है तो किंच अस् वक्ता आश्चर्य अद्भुतवदेक कसिदेवती आत्मवस्तु का उपदेशता अद्भुत के तरह है अनेकों में से कोई होता है अब ये श्रृणवि बहोय नु ये जो द्वितीय पदार्थ है इसमें हेतु बताने वाला वाक्य है कुशलोश्य लब्धा इसकी व्याख्या करते हैं तथा श्रुवापी अस्य आत्मनः कुशलो निपुण अनेकेशु एव भवति तो आत्म विचार करने पर भी आत्म विचार करने वाले अनेकों में से कोई कोई इस आत्मा का लब्धा बन जाता है आचार्य के द्वारा उपलक्षित आत्मवस्तु का अनुभव करके तस् होता है कोई कोई कुशल। तो कहते कुशलो यानी निपुण एव अने लबदिदे ऐसा क्यों तो कहते यस्मा आश्चर्यता कसिदेव कुल अनुशिष कुशल निपुण आचार्यु आचार्य अनुशिष्ट सन तो निपुण आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके फिर उस निरु, निरुपाधिक आत्म वस्तु की अनुभूति करने वाला वह आश्चर्य है यानी बिरला है और जिसको अनुभूति होगी उसी की अविद्याधित होगी जिसकी अविद्या बाधित होगी वही आत्मोपलब्धा बनेगा तनिष्ठ होगा अब न नरेण अवरेण प्रोक्त इत्यादि अष्टम मंत्र का अवतरण लिखते हैं टिप्पणीकार एक नंबर टिप्पणी में उसको देखिए इसमें टिप्पणी तो बहुत है आनंदगिरि गिरी जी ने टीका ही नहीं लिखी हाँ कि नु बहवो अवलोक्य लोके वक्तारो दृष्ट प्राच्य सर्वे ब्रह्म वदिष्य इत्यादि तथा च आश्चर्य वक्ता इत्यादि कथम आशंके आह सप्तम मंत्र के उत्तरार्ध में जो ये कहा गया कि आश्चर्यो वक्ता इस पर शंका है कहते बहु अवलोको के वक्तारो तो लोक में तो प्रवचन करता बहुत प्रतीत हो रहे हैं हाँ? क्या वक्ता यानी प्रवचन करता वच परिभाषण धातु से वक्ता शब्द बना है त्रिच प्रत्यय होकर के शब्द का बहुवचन है वक्तारा तो प्रवचन करने वाले की कमी नहीं है बहुत लोक में प्रवचन करता दिख रहे हैं और आप कैसे कहते हैं कि आश्चर्य वक्ता है करके और पहले भी देखा गया कहते हैं प्राच्ययी सर्वे दृष्टांच प्राच्ययी सर्वे ब्रह्मवधिष्य ऐसा एक उपनिषद में वाक्य आया सर्वे ब्रह्म वजिष्यंति तो ऐसा पहले देखा भी गया है तो आप कैसे कहते हैं कि आश्चर्य वक्ता है तो तथाच च आश्चर्य वक्ता इत्यादि कथम इति आशंक आह तो कैसे आप कह रहे हैं कि आत्मवस्तु को के उपदेशताओं की कमी है इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए न नरेण इत्यादि मंत्रारा है इसका उच्चारण कर ले चाहे न नरेना प्रोक्त एशा। न नरेना वरेना प्रोक्त प्रोक्त बहुधा चिंत्यमान अन प्रोक् गतिर नास्ती हनीयानहतर्क्यमु प्रमा तो अवरेण नरेण यहष प्रोक्त न सुवेय है तो नरेण एने मनुष्येण तो जो अपने आप को मनुष्य ही समझ रहा है ब्रह्मने ही समझ रहा है का मतलब अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्मनिष्ठों को पूछो कि आप कौन हैं, तो मैं मनुष्य हूं ये उत्तर नहीं होगा उनका अहम ब्रह्मास्मि। ये उत्तर होगा प्रवचन तो कर रहे हैं लेकिन अपने विषय में समझ है कि मैं एक मनुष्य हूं उसे यहां नर शब्द से लेना का मतलब अन्नमय कोष में आत्माभिमान अभी बाधित नहीं हुआ है अपने आप को अन्नमय कोष रूप ही समझ रहे हैं परोक्ष ज्ञान भी होने यानी शब्दार्थ ज्ञान है व्याकरणादि पढ़े हैं और जैसे समाचार पत्र पढ़ने पर वाक्यर्थ ज्ञान होता है कि नहीं उसको ऐसे संस्कृत के हाँ सोहम मंत्रविद एवं नात्मविद जैसे नारद जी कहते हैं वैसा है तो मैं मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान जिसमें है उसे कहा जाता है अवर वर मनुष्य तो वो हैं वर कि मनुष्य उपाधि तो हैं मनुष्य शरीर कार्यकरण संघात लेकिन उस कार्यकरण संघात में जैसे पानी में कमलपत्र रहता है ऐसा रह रहा है जो तो जीवन मुक्त लोगों के दृष्टि में मानव शरीरधारी हैं इसलिए मानव जैसा दिखता है लेकिन उनको अब पूछो तो वे मानव शरीर में रहने पर भी उस मानव शरीर में आत्माभिमान नहीं करता वो कमल पत्र जैसे पानी में रहता हुआ पानी से असंग रहता है संस्लिष्ट नहीं होता ऐसे उपाधि प्रारब्ध जब तक है तब तक हैं लेकिन उपाधि से जिसका संश्लेष नहीं है ऐसा मनुष्य वर मनुष्य कहलाता है और अवर मनुष्य कहलाता है ने वो तो हुआ जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ और अवर मनुष्य कहलाता है जो उपाधि से अतीत ब्रह्म है उसमें नहीं अपितु प्रकृति का विकार रूप जो ये उपाधि हैं कार्यक्रम संघात इसी कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान है जिसका वो है अवर मनुष्य अवर नर प्राकृत बुद्धि प्राकृत बुद्धि ये अवर का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे प्राकृत बुद्धि का अर्थ है प्राकृत वस्तु में प्रकृति का जो परिणाम है उसे प्राकृत कहता है वो है कार्यक्रम संघात और उसी में आत्माभिमान जिसका है उसे कहा जाएगा प्राकृत बुद्धि तो प्रकृति के विकारभूत संसार अंतपाती कार्यक्रम संघात को मैं समझता है और अपना दृश्य प्राकृत जगत को ही समझता है वो है अवर नर भोग्य भोक्त्री भाव की जिसके निवृत्ति नहीं हुई है भोग्य भोक्तात्मक जगत अबाधित है जिसके लिए बाधित नहीं है अबाधित है वो है अवर नर और उस अवर नर के द्वारा ये प्रोक्त एष यानी प्रकृत आत्मा नचिकेता ने जिस आत्मा के विषय में पूछा है वह आत्मा प्राकृत बुद्धि मनुष्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी प्रोक्त यानी उस आत्मा का प्रवचन होने पर भी ष न सुविज्ञेय तो सुष्टु विज्ञेय न वह सरल सहसा समझ में नहीं आता क्योंकि उनको जब स्वयं को ही अपने उपाधिभूत पंचकोष से अलग अपने स्वरूप का निश्चय नहीं है तो सामने वाले निर्विशेष आत्मजिज्ञासु को निर्विशेष आत्मा की अनुभूति जिससे हो ऐसे कैसे लक्षित करा पाएगा नहीं करा पाता तो ये कहा कि अवरेण नरेण एश प्रोक्त न सुविज्ञेय ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए कि बहुधा तोवादियों के द्वारा इसका अनेकों प्रकार से चिंतन होता है आत्मा के विषय में वादियों में भी प्रतिपत्तियों की कमी नहीं है चार वाक्यों से लेकर के वेदांती तक देखेंगे तो कोई कहते हैं चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है तो कोई कहते हैं प्राण ही आत्मा है कोई कहते हैं इंद्रिया ही आत्मा है कोई कहते हैं मन ही आत्मा है कोई कहते हैं कि विज्ञान में जो है वही आत्मा है वो करता भोक्ता है सांख्य कहते हैं कि वो कर्ता नहीं हैं भोक्ता ही हैं तो कोई कहते हैं ये सब जो है आत्मा का विपरीत स्वरूप है और शुद्ध स्वरूप न करता है न भोक्ता है न जन्मता है न मरता है वह निर्विकार चेतन है न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि तो इस प्रकार आत्मा के विषय में वादी अनेकों प्रकार का चिंतन करते हैं बहुधा चिंत्यमान इसी के कारण जिसको औपनिषद आत्मा की हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित तो अनुभूति नहीं है यथार्थ अनुभव नहीं है तनिष्ठ नहीं है ब्रह्मनिष्ठ नहीं है ऐसे अवर नर शब्दितो अज्ञानी आचार्य के द्वारा आत्म प्रवचन होने पर भी आत्मजिज्ञासु को आत्मा की अनुभूति नहीं होती ये यहाँ पर कहा गया हाँ ठीक है वादी बद्रम न पश्य तो ये उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कल करेंगे ओम सहना